सांकर अध्याय छांदोग्योपनीसाकष्याध्या षोडस्खंड सत्य ही जानने योग्य है स सद सर्वातिसयम् प्राणम् स्वत्म सर्वात्मा शुवा नाथ परूपर राम न पुर्व कि भगव प्राणूयी प प्रक्षयत तमें विकारात ब्रह्म विज्ञान परतुष्ट अकता परसवादीन आत्मा मनम्यम शिष्य मिथ्याग्रह विशेषद्वी प्रत्यावयना भगवान्नत्कुमर एक अति वमहम वक्षा न प्राण विदति वादी, वादी परमा तु तस्तिवादित्व यस्तु भूमाक्षक्रांत तत्व परमार्थ सत्यम वेद सोतिवादित्यत आह वे नारद जी सबसे उत्कृष्ट अपने आत्मा प्राण को ही सर्वात्मा सुनकर या समझ कर इससे परे और कुछ नहीं है शांत हो गए पूर्वत उन्होंने ऐसा प्रश्न नहीं किया कि प्राण से से बढ़कर क्या है इस इस प्रकार विकार रूप मिथ्या ब्रह्म के ज्ञान संतुष्ट अकृतार्थता अपने को परमार्थ मानने वाले इस, उस योग्य शिष्य को उस मिथ्याग्रह विशेष से च्युत करते हुए भगवान समुद्र कुमार ने कहा मैं जिसका आगे वर्णन करूंगा वही अती व परमार्शतः प्राणवेदता अतिवादी नहीं है उसका अतिवादित्व तो नामादि की अपेक्षा से ही है किंतु अतिवादी तो वही है जो भूम सर्वातीत परम सत्य तत्व को जानता है इसी आशय से वे कहते हैं आदि अति वितिवदती सत्यनाति सोह भगवान इति तत्नातिवद्यम तेविजिज्ञासव्यम सत्यम भगवो विजिज्ञासमार जो सत्य परमार्थ सत्य आत्मा के विज्ञान के कारण अतिवादन करता है वही निश्चय अतिवादन करता है नारद भगवान मैं तो परमार्थ सत्य विज्ञान के कारण ही अतिवदन करता हूँ तनत कुमार सत्य की ही तो विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए नारद भगवन् मैं विशेष रूप से सत्य की जिज्ञासा करता हूँ एस तो वा अति वह सत्यन पर सत्य विज्ञानव तैयार वह सोहम ताम प्रपन्नो भगवन सत्यनाति वादानी वादा तथा निर्नक भगवन यथा सत्येना वीभिप्रायाद सत्येनाक्षसी सत्यमें तो तवद्जिज्ञासी आह नारदः तथास्तु तरी सत्यं भगवोजि विजिज्ञास विशेषेण ज्ञात सनुत कुमार किंतु अति वदन तो वही करता है जो परमार्थ सत्य विज्ञान के कारण अतिवदन करता है नारद भगवन आपका शरणागत हुआ मैं तो सत्य के ही कारण अतिवदन करता हूँ तात्पर्य यह है कि भगवन मुझे इस प्रकार उपदेश करें जिससे कि मैं सत्य ज्ञान के कारण अति वदन करूँ यदि इस प्रकार तुम सत्य के द्वारा अति वदन करना चाहते हो तो सत्य की ही जिज्ञासा करनी चाहिए ऐसा कहे जाने पर नारद जी बोले ठीक है अच्छा तो भगवन मैं सत्य की विजिज्ञासा आपके द्वारा विशेष रूप से सत्य को जानने की इच्छा करता हूँ ये छात्रोग्योपनिषद सप्तम अध्याय षोश खाष्यम संपूर्णम